कष्टक्र उवाच क्वा मोह क्वी क्व तव विश्रांत महात्म येन विश्व द्रष्टम स नास्ती कौत वै निवासन कि पश्य पश्य दृष्ट परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मती चिंत किया नििंत द्वितो न पश्य द्रष्टो ये नात्मेप निधम कुरतेसौ उदारस्तू न वीक्षित सा धीरो लोक विपरस्त वर्तमी न नधि नीक्षेपमेपम स्वस्थ पश्यपवा भावीनो तृप्त निर्वासनो बुद नंची सेन लोकद्रष्टा विकुवता प्रवृत वा निवृत वीर से दुर्ग्रह यदाकर्त मयाति तत्वा तीत सुख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 तुम फूल का सौंदर्य पहचानोगे कैसे भीतर इतनी कुरूपता है फूल पर उड़ल जाती सब फूल खराब हो जाते पक्षियों के गीत तुम्हारे हृदय में कहा पहुंच पाते है? तुम्हारा खुद का शोरगुल इतना है कि पक्षियों के सारे गीत बाहर के बाहर रह जाते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 एक जहाज पर मुल्ला नसुद्दीन यात्रा कर रहा था एक बच्चा गिर पड़ा रेलिंग से झूल रहा था गिर पड़ा कौन कूदे समुद्र में लोग खड़े होकर देखने लगे और तभी अचानक लोगों ने देखा कि मुल्ला कूदा बच्चे को निकाल के बाहर आया जय जयकार होने लगा मुल्ला नसुद्दीन जिंदाबाद और लोग बड़े फूल माला ने ले और उन्होंने कहा गजब कर दिया मुलायन का करो बकवास बंद पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया चमढ़ी उधेड़ दूंगा जिसने धक्का दिया पता भर चल जाए ऐसा तुम्हारा सन्यास कोई धक्का दे दे तुम संसार से हटो भी तो खुद नहीं हटते इज्जत से नहीं हटते बेइजती से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 अमन बदला इसका पता ना चलेगा ये तो पता दबी चलेगा जब तुम बाजार में वापस आओगे और मैं तुमसे कहता हूं हिमालय पर जो उलझ जाता है वो फिर बाजार में आने में डरने लगता है डरता है इसलिए कि कि बाजार में आया खोया और बाजार में आता तभी परीक्षा है तभी कसौटी क्योंकि यहीं पता चलेगा जहां खोने की सुविधा हो वहां ना खोए तो ही कुछ पाया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 और भय से कहां विजय इस सूत्र समझो पहला सूत्र क्वा मोहा क्वा चावा विस्वम, क्वा ध्यानम क्वा मुक्तता सर्व संकल्प सीमायाम, याम विश्रांत संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर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 उसमें ही महोत्सव को उपलब्ध संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहा मोर अब किसको कहे मेरा मैं ही ना बचा इसे समझो संकल्प और विकल्पों के जोड़ का नाम ही मैं सोचो एक धारणा अगर कोई तुमसे तुम्हारा अति छीन ले तो तुम यह पता ना सकोगे कि तुम कौन हो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 बात खत्म हो गई ध्यान तो औषधि विचार बीमारी ध्यान औषधि संसार बीमारी है मोक्ष औषधि जब संसारी न रहा तो कहां मोक्ष कैसा मोक्ष जिससे बंधे थे वो ही ना रहा तो अब कैसा छुटकारा यह बड़ा तुम्हें कठिन मालूम पड़ेगा क्योंकि तुमने यह तो सुना है कि संसार नहीं रह जाएगा तब तुमने मान रखा है कि मोक्ष होगा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 और वह आदमी उसी चाल से चलता रहा विद्यासागर ने लिखा है कि मुझे होश हुआ मैंने कहा हद हो गई बात यह एक आदमी जिसे कोई फर्क ना पड़ा और एक मैं हूं कि वाइस राय कि सभा में जा रहा हूं पुरस्कार लेने तो मित्रों के उधार कपड़े ले लिए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 तो आत्मा तक की बात नहीं की क्योंकि यह तो अनुभव है इनकी बातें नहीं हो सकती इनके विचार इनको विचार में नहीं बांधा जा सकता है यह तो चिंतन के पार की प्रतीतियां हैं चिंतन में इनकी छाया भी नहीं बनती और जो भी चिंतन में बनता है वह विकृत हो जाता है जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह पुरुष भला चित्त का निरोध करे एक एक सूत्र पहला सूत्र त्यागियों के विरोध में कि त्यागी भी भोगी जैसे दूसरा सूत्र उपनिषित है के विरोध में कि मैं ब्रह्म हूं ऐसी घोषणा करने वाला भी अभी एक सीढ़ी नीचे तीसरा सूत्र पतंजलि के विरोध में जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह पुरुष भला चित्त का निरोध करे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 जो लोगों की तरह बरतता हुआ भी लोगों से भिन्न है अब तुम ख्याल करना जैसे ही तुम्हारे जीवन में त्याग आना शुरू होता तुम तत्ण कोशिश करते हो कि भोगियों जैसे ना बरतो विशिष्ट होने की कोशिश करते हो कल ही किसी ने पूछा था कि मुझे रास्ता बताएं कि मेरे भीतर महामानव कैसे पैदा हो मैं महात्मा कैसे बनू ये तो अहंकार है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 उनके साथ मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा क्योंकि उनका सब काम तीन बजे रात तो उठाएं मैंने कहा कि दूसरे के घर में ठहरे दूसरे का भी तो ख्याल करो ना उनका मैं कोई ग्रस्त थोड़ी मैं तो तीन ही बजे उठूंगा मैंने कहा चलो कोई बात नहीं तीन बजे उठाओ लेकिन इतने जोर जोर से तो राम राम ना करो घर के लोग जगते मोहल्ले के लोग जगते वो तो मैं सदा से करता रहा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 तो मैं कुछ भी नहीं कहता था मैं एकदम से अपने मुंह पे ऐसा उंगली रख लेता तो वो कहती क्या कर रहा मैं कम गलत चीज आ रही बस विक्षेप हो गया वो कहती विक्षेप हो गए अब मैंने कुछ कहा ही नहीं है अभी टमाटर भी नहीं कहा मगर उंगली रख लेना काफी था अभी जो कहा ही नहीं है उसके कारण विक्षेप हो गए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 एक दफा मैं ट्रेन में सवार हुआ बंबई से बैठा तो मेरे डब्बे में एक ही सज्जन और गिरना तो जैसे मैं दरवाजा बंद करके गाड़ी चले भीतर आया वो एकदम सांग मेरे पैर में गिर पड़े मैंने उनसे पूछा भाई पहले पूछ तो लेते कि मैं कौन हूं वो बोले क्या मतलब वो एकदम चौंक के उठाए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 अलग तुमने छू लिए पैर बोले मैं ब्राह्मण हूं और मैं तो यही समझा कि कोई महात्मा है इतने लोग छोड़ने आए थे मैंने कहा ये कोई लोग भले लोग नहीं थे ये सब बम्बई के सटोरिया स्मगलर जैसे इस तरह के लोग ये कोई सज्जन नहीं है तुम बड़ी भूल में पड़ गए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 मारी डालो इसको मगर दूसरे पुलिस वाले ने उसके कान में कहा कि ठहरो को पकड़ लिया कहा कि तुम क्या, हंगामा मचा रहे उस सड़क पर तमाशा कर रहे हो छोड़ो जानते हैं कुत्ता कौन किसका है और जल्दी से उसने कुत्ते को अपने कंधे में ले लिया और पुछकारने लगा बात बदल गई और उसने दूसरे पुलिस वाले पकड़ो इस आदमी को हवाला ले चलो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 अब मुझे एक बात बताएं कि मुझ में और आप में भेद क्या? अब तो हम एक ही जैसे बल्कि आपकी हालत मुझसे भी बेहतर कि न कोई चिंता न फिक्र हम घट्टे खाते 24 घंटे परेशान होते आप मजा कर रहे ये तो खूब रही फर्क क्या है अब मुझे फर्क बता दें मेरे मन में ये बार बार सवाल उठता उस फकीरने का ये सवाल उसी वक्त उठ गया था जब मैं उठ के खड़ा हुआ था झाड़ के नीचे इसका तेरे महल में आने से कोई संबंध नहीं वो तो मैं जब उठ के खड़ा हो गया था मैंने कहा चलो चलता हूँ तभी ये सवाल उठ गया था ठीक किया तूने इतनी देर क्यों लगाई छः महीने क्यों खराब किए वहीं पूछ लेता फ़र्क जानना चाहता है तो कल सुबह बताऊंगा। कल सुबह हम उठ के गाँव के बाहर चलेंगे सम्राट उसके साथ हो लिया गाँव के बाहर निकले सूरज उगाया सम्राट ने कहा आप बता दें उसने कहा थोड़े और आगे चले दोपहर तो हो गई साम्राज्य की सीमा आ गई नदी पार होने लगे सम्राट ने कहा क्यों घसीटे जा रहे हैं कहना हो तो कह दें जो कहना है बता दें कहाँ ले जा रहे हैं उस फकीर ने कहा यह है मेरा उत्तर कि अब मैं तो जाता हूँ तुम भी मेरे साथ आते हो मैं पीछे लौटने वाला नहीं हूँ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 चौके में घूमती हुई चींटियों की हालत वो शायद यही सोचती हैं कि वो जो भोजन इत्यादि गिर जाता हो उसी के लिए तुम भोजन बनाने का आयोजन करते हो वो जो शक्कर के दाने नीचे पड़े रह जाते हैं फ़र्श पर शायद उसी के लिए तुम दुकान चलाते दफ्तर जाते रोटी रोजी कमाते भोजन ये सब इसी काम के लिए घूम रहे हैं कि चौके में कुछ शक्कर के दाने गिर जाएँ और चीटियाँ उनका मजा ले लें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 तेरा पंथ जैनों का एक संप्रदाय है अगर कोई रास्ते के किनारे मर रहा हो और तेरा साधु नहीं कर रहा हो और वो आदमी चिल्लाता हो कि मुझे प्यास लगी मुझे पानी पिला दो तो भी तेरा साधु पानी नहीं पिलाएगा क्योंकि वो सन्यासी है वो कैसे पानी पिला सकता है और उन्होंने बड़ा इसलिए पाप किया होगा किसी को तड़फाया होगा इसलिए तड़फ रहा है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 हरिओं तत्स महागीता डिस्कोर्स नंबर सिक्सटी साइड थ्री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 पिया खोलो के केवाड़ कोयल की गूंजी पुकारें हडाली फूली बीती को हम भी बिसारे, गुंगी थी घड़ियाँ गीतों की कड़ियाँ वीणा को फिर झनकारे, माना कि दुख है विधना बेमुख है आओ उसे ललकारे, पिया खोलो के वाड़ पिया खोलो के केवाड़ कोयल की गुंजी पुकारे, जो रो उठा उसने तो प्रभु के द्वार पर दस्तक दे दी उसने तो कह दिया पिया खोलो के वाड़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 पंथ जीवन का चुनौती दे रहा है हर कदम पर आखिरी मंजिल नहीं होती कहीं भी दृष्टिगोचर धूल से लग स्वेद से सिंच हो गई है देह भारी कौन सा विश्वास मुझको खींच जाता निरंतर पंथ क्या पथ की थकन क्या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 तुम्हारे आंसू तुम्हारे आंखों से सारे घूंघट को हटा देंगे आंखों के सारे धूलिकण बह जाएंगे आंखों की सारी कालिख बह जाएगी जन्मों जन्मों का उपद्रव आंखों पे इकट्ठा है वो बह जाएगा जब तुम आंसुओं से भीगी आंखों को ऊपर उठाओगे तुम पाओगे पंथ क्या पथ की थकन क्या स्वेद कण क्या दो नयन मेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं किंतु बढ़ता जा रहा हूं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 वीण ने स्वरकार को अर्पित किया जो मैं वही उपहार तुमको दे सकूंगा प्राण केवल प्यार तुमको दे सकूंगा आ उजली रात कितनी बार भागी सो उजली रात कितनी बार जागी पर छटा उसकी कभी ऐसी न छाई हास में तेरे नहाई यह जुनाही ओ अंधेरे पाख क्या मुझको डराता अब अप्रणय की ज्योति के मैं गीत गाता प्राण में मेरे समायी यह जुनाही हास में मेरे नहाई यह जुनाही